संसार गुणेश वर्तमान अस्थिकन वही अवचनीय अविचार आरंभ करते हैं कि वे देखो अच्छा संसारृष्टि का स्थिति उत्पत्ति स्थिति दोनों स्थितिया गुणेशन गुणों में विद्यम क्रम है उसकी समाप्ति होती है या नहीं है क्रम समाप्ति अस्थि नवा एक व्यक्ति मुक्त हो जाए कवेल्य को प्राप्त कर जाए क्या अन्यों के लिए किसी के लिए भी नहीं रह जाएगा संसार एक के लिए गुण क्रम समाप्त हो जाएगा पूर्व सूत्र में अपने का अब एक व्यक्ति एक पुरुष मुक्त हो गया तो उसके लिए गुणों में विद्यमान जो क्रम था परिणाम क्रम समाप्त हो रहा है यह सभा के समाप्त हो जाता है कैस का हम जवाब नहीं दे सकते इसका कोई जवाब नहीं तो जिसके लिए दिखाई दे रहा है उसके लिए संसार नहीं है इसके लिए नहीं है तो नहीं एक का मुक्त होने पर सभी मुक्त होते कि नहीं ये प्रश्न तो भी पूछ नहीं यदि एक जीववाद है तब तोगा मैंने एक जीव मुक्त हो सब मुक्त हो गए फिर संसार रहेगा कि नहीं रहेगा ये प्रश्न का जवाब दिया जा सकता था दें जब हमारे अनंतवाद है प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते जिसके लिए जो मुक्त हो गया उसके लिए बोले संसार की स्थिति गति नहीं है जब मुक्त नहीं हुए पुरुष है उनके संसार की स्थिति गति रहेगी इसलिए कहते हैं आवचनीय में इसका कोई ठोस जवाब सीधा सीधा विवाह पूरा कथन स्पष्ट नहीं हो सकता वक् का क्यों नहीं दे सकते हो जवाब कह दो मैं सीधा नहीं होता संसार है मुक्त के लिए भी रहेगा समस्या है ना सबके लिए है मुक्त के लिए भी रहेगा और किसी के लिए नहीं है तो मुक्त के लिए भी नहीं है तो फिर किसी के लिए भी नहीं है दस पासा रखे फंसाने के लिए कर रहा हो इसलिए आप लो का जवाब दे जिसके लिए दिखाई दे रहा है उसके लिए है जिसको नहीं लिखाया जा रहा उसे में नहीं इसमें अनिश्चित है ना ये व्यवस्था ये व्यवस्था निश्चित नहीं है ये जवाब जो है सुव्यवस्थित अवैविचारिक जवाब नहीं है और अव्यविचारिक जवाब दे भी नहीं सकता कोई इसलिए कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है लेकिन ऐसे भी तो प्रश्न होते हैं जिनकी एकांत जवाब दिया जा सकता है अवैविचारिक जवाब दी जा अस्तित्व प्रश्न एकांत जैसा कोई पूछा सर्वो जातो मरीशती जो कोई भी मर जाता है वो सबको जो है जो, जो जो जन्म लेता है वो तो सब मरते ही नहीं मरते आप है सब तो मरते हैं एकांत ने जवाब भैया जात सीध्रोह मृत्यु मृत्यु जन्म मृत से चल ये जब व्यवस्था दिया है तो जात सीध्रोह मृत्यु मृत मान रहे हैं योगी जन्म मृत सूची को नहीं मानते देखो कि सर्वोचा तो मरीशी ओम भो इति अब बिचारी जवाब है हाँ भाई जो जो जन्मता है वो वो जरूर मरता है इसके तो हम जवाब ठोस दे सकते परिपक्वता पूरा दिल को कोई डर नहीं कोई संशय नहीं खुलकर कहा जा सकता है जो जो जन्म लेता है वो वो मरता है अद सर्वमृता जनि सदी अगर इसका जवाब दे दो नरने का जन्म जरूर लेते हैं कोई गारंटी है। बच्चे विभज्य नियम में था क्या विभाव प्रक्रिया जवाब देनी पड़ेगी मरने के बाद तो सभी का जन्म होगा तो फिर ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब मर गया तो उसका भी जन्म माननी पड़ जाएगा अवसंभावी जो कोई मरता है उन सब का जन्म होता है ये भी व्यवस्था पक्का जवाब इसमें नहीं हो सकता है जात ध्रुव मृत्यु हो तो ठीक है ध्रुव जन्म मृत से छ नहीं हो तो के लिए वो हो सकता है ये जो अज्ञानिक अज्ञानित तो विशेष विशिष्ट हो तब तो बन जाएगा व्यवस्था ध्रुव जन्म मृत वहां पर मृतत्व का विशेषण देना पड़ेगा अज्ञान नहीं तो सामान्य रूपे आप व्याप्ति तो नहीं बन इसे कहते विभज्य वचनीय में हम विभाजन पूर्वक ही इसका जवाब दे पाएंगे अव्य विचारी एक, एक जवाब नहीं हो सकता क्या व्यवस्था पूर्वक जवाब दे बताओ प्रत ख्याण तृष्ठ कुशलो न इतरस्तु है जिसका सर्व तृष्णा सर्व काम क्षीण हो चुका है परम वैराग्य को प्राप्त कर चुका परम वैराग्य सम्पन्न है कुशल प्रत्युत ख्याति विवेक पुरुष दोनों ख्यातियाँ जिसके अंदर जग चुकी है जिसके बुद्धि में चित्र उत्पन्न हो चुका है क्षीण त्रष्ठा वाला है अत कुशल है अर्थ तो अशुक्ल कृष्ण कर्म वाला है जो स न जनी उसके शरीर के मरने पर उसका जन्म नहीं होता इतरस्तो और अन्य जो अप्रत्यु वाले हैं अक्षीर्ण त्रिष्ठा वाले है और अकुशल कर्म वाले हैं उनका तो जरूर जन्म होगा कि व्यवस्था पर जवाब हो सकता एकांत जवाब अव्य विचारी नियत एक पर जवाब नहीं, तो नहीं हो सकता क्या विभाजन पर व्यवस्था नहीं है इसी प्रकार संसार के मामले में भी समझो गुनाहों के परिणाम क्रम समाप्त होता है कि नहीं उसमें भी यही जवाब इसी प्रकार से कहना पड़ेगा किन के लिए नहीं होता किन के लिए होता है व्यवस्था पर विभाजन बढ़ के जवाब दे सकते हैं एकांत में जवाब नहीं हो सकता इसलिए कहता वचनीय एक तथा ये भी है लेकिन इतर में भी शंका है इतरस्तु चलिश बोल है ना जो अज्ञानी वर्ता है जो जो अज्ञान प्रसिद्ध मृत होता है उसका उसका जन्म होता है व्याप्ति तो बना दिया व्याप्ति में भी और संकोच करना पड़ेगा क्या जो जो मरेगा वो, वो मनुष्य ही बनेगा है कोई गारंटी नहीं आप मनुष्य शरीर धारण किए हो और मनुष्य शरीर आपका मर जा रहा है तो मनुष्य शरीर का आपका मरने के बाद पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा क्या कोई मनुष्य इसलिए तो हम कहते हैं इसे मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है क्या मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ नहीं है इसका भी जवाब एक टुक नहीं दे सकते मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है सीधा उद्घोषणा नहीं की जा सकती आप मनुष्य जन्म, जन्म प्राप्त करके मनुष्य जैसे जीए जियेगे तब तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके मनुष्य जैसे जीना पड़ेगा मनुष्यत्व वाला होना पड़ेगा मुख्यत्व वाला होना पड़ेगा महापुरुष होना पड़ेगा मनुष्य जन्म का लक्ष्य ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा जो वह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है अन्य था इसे विभाग पर जवाब देना पड़ेगा इसलिए कहते मनुष्य जाते श्रेष्ठी न वहां बड़े पृष्ठ है ये भज्य वचनीय प्रश्न यह प्रश्न भी विभाजन पूर्वक के जवाब देने लायक है अब यह विचार एक तुर्क जवाब नहीं हो सकता इसका <coughs> क्या व्यवस्था है पशुनुद्दीशी देवान ऋषि से अधिकृत नहीं। पशुओं के अपेक्षा विचार करके देखा जाए तो मनुष्य हम कम कहेंगे श्रेष्ठ है नहीं देवताओं की दृष्टिकोण से ऋषियों का दृष्टिकोण से जो ब्रह्म ज्ञान में लगा हुआ है उनके अपेक्षा से जो पशुवत भोग में लगा हुआ जो मनुष्य शरीर हो श्रेष्ठ नहीं इसे न श्रेष्ठ लेकिन ये जो प्रश्न आपने शुरू किया था आज का जो शरूवात संसार परिणाम क्रम गुणों के परिणाम क्रम समाप्त होता या नहीं होता उस विषय लौट रहे अयम तो अवचनीय यह प्रश्न संसारो एम अंतवान अथ अनंत इसलिए संसार भी जो है अंतमान है या अनंत है आज गुण परिणाम क्रम की समाप्ति होती है मैंने अंतवान अंतमान मतलब गुण परिणाम समाप्त नहीं होता धारा चलती रहेगी क्या है कथित उसमें अविभज्य अविभजनीय अवजनीय वो प्रश्न इस प्रश्न वास्तव को जवाब दे नहीं सकते अर्थात मतलब विवाहपुरो की कथन करनी चाहिए क्या है विवाह कथन कभी देखो कुशल स्वास्थ्य संसार क्रम समाप्त न कुशल पुरुष है उनके दृष्टिकोण में या उनके लिए यह संसार क्रम संसार रूपा गुणों में विद्यमान परिणाम क्रम में वो समाप्त हो जाता है और जो दूसरे हैं, अकुशल हैं, उनके लिए तो गुणों का यह परिणाम क्रमात्मक संसार बना रहेगा और अनंत काल तक बना रहेगा जब तक उसका मुक्ति न होगा तब तक उसके लिए बना रहेगा गुणों का होना दोष नहीं है गुणों में परिणाम क्रम होना ही सबसे बड़ी समस्या है संसार बंधन क्या चीज है गुणों में जो परिणाम क्रम गुणों में जो सप्रथम गुण में चित्त पैदा हुआ अहंकार पैदा हो गया भूतों की पैदा हुई भौतिक तत्व का पैदा हुआ ये जो परिणाम क्रम है संसार जो हो रखा है यही बंधन रखा और गुणों का परिणाम क्रम नहीं गुण बना रहे तो कोई फर्क नहीं वो साम्य अवस्था पड़ा रहे पुरुष क्या बिगाड़ रहा है पुरुष का ना बंधन है न मोक्ष है कोई लिंदन नहीं गुणों के जब परिणाम क्रम उत्पन्न हुआ सबसे पहले जैसा चित्त पैदा हो गया तुरंत उसका प्रतिमोषण पड़ेगा सूर्य के किरण आ रहे हैं दर्पण को नहीं पकड़े तो क्या फर्क पड़ना है किरण आप बना रहे जहाँ दर्पण आ गया तुरंत तो उसका प्रतिफलन हुआ उपाधि का उपस्थित होते ही प्रतिबिंब का पड़ना निश्चित है और उपाधि रूपा क्रम नहीं है तो मोक्ष उपाधि रूपा परिणाम क्रम जो गुणों में हुआ है यही हम लोगों के बंधन का कारण होगा और वह परिणाम क्रम समाप्त हुआ और गुण बना रहे गुणों में प्रतिबिंब नहीं पड़ता केवल गुणों में सतम तो जो सामान्य साम्य अवस्था पर गुण है केवल प्रकृति है उसमें प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता प्रति परिणाम क्रम है प्रथम परिणाम क्रम कौन सा है चित्त बुद्धि तत्व महत जिसको कहते हैं बस उसी में प्रतिबिंब पड़ता है ज्यादा संसार का तात्पर्य परिणाम क्रम हिम सोचे गुण भी मिट जाएंगे गुण नहीं मिटते उनके नित्य पहले कर चुका ना अभी नित्य होते हैं वो इसे कहते कि देखो कुशल से संसार क्रम समाप्ति नित्र से अन्यत्र अवधारणे आदोष इनमें से किसी भी एक पक्ष को आप अवधारण कर भी लोगे ना तो जिसकी कौन क्या आधार पर उस पक्ष को लेना चाहेंगे तो कोई आपत्ति आप नहीं इस पक्ष को लेना चाहे तो भी आपत्ति आप कुशल का दृष्टिकोण में संसार की समाप्ति हो जाती है अकुशल का दृष्टिकोण में संसार क्रम का असमाप्ति बना रहता है किसी भी पक्ष को आप स्वीकार करो जवाब के रूप में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है तस्माज व्याकरण ये ये वह प्रश्न किसने विभाजन पूर्वक की जवाब देने लायक के प्रश्न है इसलिए जो लोग संसार को मित्यु मानते वह भी हिसाब से सही बन गया और जो संसार को अमित मानते उनके हिसाब से भी सही हो गया है न कुशल कर्मियों के दृष्टिकोण से संसार नित्य है अ कुशल कर्मियों के दृष्टिकोण से संसार नित्य अनाजिर भगवान कालो नो अविचिन्ना सर्गस्िंत संयमा अनाजिर भगवान कालो ये जो भगवान काल रूपा भगवान है ये और अनंत काल तक बना रहे थे कार बना ही रहेगा सदास्था जब तक यह अज्ञान बना रहेगा तब तक काल भी बना है नाम तो हे द्विजा नाम तो विद्युत इसका कोई अंत नहीं है अविचिन्न सतव है क्यों क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है अज्ञानियों ने अपने आप अपना स्वर पुता जो पुरुष है उसको चित के साथ अविच्छिन्न बना करके बैठे हुए हैं संबद्ध बना करके बैठे उसका विच्छेद नहीं किया अविच्छिन्न मतलब विच्छेद नहीं है संयोग बनाओ होगा इसलिए एक केसर सित्यंता संयम आसल स्वर्ग का स्थिति अंत सारी चीजें उन लोगों के लिए बना रहेगा और अनंत हो गया काल रूपा यह परिणाम क्रम उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को चित के साथ अनारिक काल के अज्ञान अवसात हुई संयोग को वियोग करने में सक्षम नहीं हुए हैं और जो योग आदि का अभ्यास करते हुए उसे विच्छिन्न कर लिया दुर्घ संयोग का भेदन कर दिया पुरुष और सत्य की अन्यता साथी कर लिया है विवेक अख्यापन्न कर पुरुष अख्या तक पहुँच चुका है उनके लिए तो ये काल भी नहीं है संसार का परिणाम क्रम भी नहीं रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा जैसे संसार अनंत है या अंतवान है इस प्रश्न के जवाब तो विभाग पूर्वक भी देना पड़ता है से बहुत सारे ऐसे प्रश्न है संसार व्यवहार में विचार करने पर, कि जिनका जवाब आप नियत नहीं दे सकते हैं, किन्तु विभाग पूर्वक ही देना पड़ता है यथा तथा इस अध्यात्मवाद में भी नियम है हरेक बात का हरेक प्रश्न का जवाब अव्य विचारी नियत नहीं हो सकता विभाग पूर्वक ही व्यवस्था पूर्वक जवाब देना पड़ता है अतएव ही विद्वत्सु मुख्यमाणीषु सर्वदा ब्रह्मांड जीवल लोका नाम अनंतता दून्यता अवैजानिक दृष्टि से है ना जिससे विचिन्न हो गया उसके तो बातें अलग हो गई लेकिन जिसके अब्छिन्न वाला है अर्थ ये भाई विद्वत्सवी मुच्छानेश हो लाखों करोड़ों विद्वान भी, भी मुक्त हो जाए तो भी सर्वदा इस ब्रह्मांड जीव और लोकाराक्ष अशून्यता संसारी में रहेगा ये बात को डरने की जरूरत नहीं है ये मत सोचिएगा सब लोग बहुमत ज्ञानी होकर मुक्त हो जाएंगे तो मैं कहा जाऊंगा मेरे लिए भी संसार नहीं रहेगा ऐसे डरने की जरूरत नहीं है जिसको परमानेंट संसार में रहना है उनके लिए परमानेंट संसार रहे <laughs> कोई आपत्ति <आपकी। laughs> जिसको मुक्त होना है उसको भी दुखी होने की जरूरत नहीं वो दुखी क्यों होगा मुक्त होना ही चाह रहा है उसको संसार की जरूरत नहीं है उसके भी डर नहीं है उससे भी संसार सजाव बना रहे तो मैं कैसे मुक्त होगा ऐसे उसे भी डरने की जरूरत नहीं है असम मुक्त हो जाए तो जाएं जाएं मेरे लिए संसार नहीं रहेगा वो संसारी को भी भय करने की जरूरत नहीं है क्यों असंख्या इंटू असंख्या असंख्या को असंख्य से गुणा कर कितना बचेगा असंख्य ही बचेगा असंख्य को असंख्य से गुणा कर दीजिए कितने आपादी मैंने असंख्य है है ना कितने मर रहे हैं मर रहे हैं जन्म ले रहे असंख्य जन्म ले रहे हैं संसार क्या रहेगा असंख्य ही रहेगा नहीं है। एक, एक रूप में इस विश्व की जनसंख्या सदा समान रहता है न बढ़ता है न घटता है आप जो बोल रहे हैं मनुष्य की संख्या बढ़ गई आप ये नहीं देख रहे हैं सिंह पाप की संख्या घट रही बहुत सारे पशु इन्हीं समय लोप हो चुके हैं ना उन सब पशुओं ने पैदा पुण्य किया था मनुष्य बन गए हैं इधर मनुष्य जनसंख्या बढ़ गया आते मनुष्य में आजकल क्या हो गया चोर डकाय बेमन ज्यादा हो गए पशु वाले ज्यादा होंगे और सब पशु मनुष्य बन रहे पुण्यवशां जब नंबर लगे फिर ज़्यादा मनुष्य दो पशु बन जाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी मनुष्य संख्या घटेगा कोई ना कोई लहराएगा ना लहरा के लिए सब को समुद्र में को मछली बना दिया वापस बन गए सब वो पहुंच गए वहीं पे तो जहां से आए थे तो यही होता है कि इसकी चाहे न्यूनताधिकता का प्रसंग नहीं है ये जो तो समान ही रहता है उतनी की उतनी ही रहेंगे बस उसके आकार विकार विशेष पद रहता है तो उसके अगर आपको लगता है संख्या ये संख्या बढ़ गया वो घट गया जिन वास्तव तो में असंख्यम इसका संख्या है इसकी संख्या क्या है असंख्य है अनंत है इसलिए कोई अंत नहीं सकता इसका इसलिए तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है मुक्ति चाहता है उसको डरने की जरूरत नहीं था। था। हमेशा संसार है तो मेरी मुक्ति कैसे होगी ये चिंता करने की जरूरत है वो जैसे अपना दीर्घ संयोग को तोड़ देता है ये जगह ख्याति कर लेता है तो आप उसके लिए संसार खत्म हो जाता है और संसार ही उसे डरने की जरूरत नहीं वो मुक्त हो जाए तो मेरा क्या होगा उसके मुक्त संसार खत्म हो जाएगा नहीं उसके मुक्त उसके लिए बोले खत्म हो रहा है तुम्हारे लिए तो नहीं होगा इसे तुम्हें भी डरने की जरूरत है किसी का गद्दी ने छीनी जाएगी किसी मुक्त होने से और संसारी का बने रहने से किसी मुक्त को जो गद्दी से मराने क्या जबरदस्ती ये दोनों को यहाँ पर सहारा दे दिया कि वह चिंता मत करो गुणाधिकार क्रम समाप्त हो कैवल्य मित इसलिए जिनके गुणों का अधिकार गुणाधिकार क्या है जाति और भोग प्रदान करने गुणाधिकार है वह जिस पुरुष के प्रति गुणाधिकार के क्रम के समाप्ति हो जाती है उसे वो, कैवल्य वो दो है गया। तो उस कैवल्य का स्वरूप क्या है किंतु कैवल्य स्वरूपम अवधान उस कैवल्य का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको जो लक्षण से कदम कर पा सबसे पहला लक्षण करते पुरुषार्थ शून्य रंग गुणानम प्रति कैवल्यम इसी सूत्र में दूसरा लक्षण स्वरूप प्रतिष्ठा वित्त शक्ति रिधि चिति शक्ति का स्वरूप प्रतिष्ठित होने का नाम कैवल्य है अथवा पुरुषार्थ शून्य होने के नाते गुणों का प्रति हो जाने का नाम कैवल्य दो लक्षण ये गुणों का तात्पर्य गुण कार्य गुणानम ने गुण कार्या स्वत्मक गुणे लया उसको प्रत्येक प्रसव करता तो कार्य रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ था चित्त अहंकार आदि आदि इन सारे चीजों का वापस प्रकृति मूद मूल प्रधान में लय हो जाना क्यों तो लय हो जा रही है चित्त वगैरह इसीलिए पुरुषार्थ शून्य तो ना क्योंकि आप उनको भोग या अपवर्ग नाम के दोनों में से किसी पुरुषार्थ करने का अवसर ही नहीं रह गया तो भोग देते देते थक चुके थे अंत में अपवर्ग दे ही चुके हैं अब दोनों में से कोई रहा नहीं गया आज वो गुण क्या करेंगे या गुण से दापरकारी होता गुण वो कारण होता गुण में विलय हो जाएंगे इसी का नाम कैवल्य है अर्थात तो उस अवस्था में होता क्या और आगे और स्पष्ट करके लक्षण ये जो शक्ति थी चित्त नहीं चित शक्ति पुरुष का स्वरूप चैतनीत्मक वह अपने प्रतिष्ठित हो गया जो उपाधि वच्छिन्नता को प्राप्त हुआ था वह अपने ही वापस उपहित स्वरूप लौट गया जैसे जल था घड़े में उसके सूर्य का प्रतिबिंब उसे पड़ा हुआ था और अब जल और खड़ा, दोनों को फोड़ के खत्म कर दिया तो कहा गया वो प्रतिबिंबात्मक सूर्य अब कहना पड़ेगा अपना कारण जो था मूल स्वरूप था उसी बिंब स्वरूप में ही वो विलय हो गया तद्वत यहाँ पर भी है कृतभोगाप वर्ग नाम पुरुषार्थ शून्य नाम प्रधान कार्य कारणात्मनांग गुणान दुण कैवल्यम कार्य कारण भाव एहकार समस्त जगत को नाम उन्होंने भोग जितनी जीनी दे दी है और जितना अपवर्ग के सम्बन्धित कार्य करना तो भी कर दिया है कृत भोग कृत अपवर्ग ऐसा जो पुरुषार्थ से शून्य हो गया और कोई पुरुषार्थ रहा नहीं करने के लिए ऐसा पुरुषार्थ रहित तो यह प्रधान प्रधान में जो कार्य कारणात्म नुणा नाम प्रतिसव कार्य जिस संसार में अनुभव में आता रहा है अपीत चित्ता सकल गुणों का वापस प्रधान में प्रणय हो जाना प्रति हो जाना उसी का नाम गणाम तो कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा पुनर्बुद्धि सत्व अनबंधा बुद्धि रूपे सत्य के साथ संबंध न रह जाने से अपर अपना स्वरूप में प्रतिष्ठा जैसे सूर्य का उपाध्याय घटावचिन्न जल का संबंध का अभाव हो जाने से उपाध्यात्मक घटावचिबंध का अभाव हो जाने से वह सूर्य क्या हो गया प्रतिष्ठित हो गया घटावचिन जो जल था वही प्रतिबिम्ब का कारण था और घटावचिन चल के जल के साथ संबंध हुआ तो प्रतिबिंब पड़ गया वही परिच्छता आ गई और अब वह घटारूपाधि का लय हो जाने से वह सूर्य स्वस्थ में प्रतिष्ठित हो गया त्याव सत्व अनबंधा इस बुद्धि सत्व के साथ दोबारा संबंध न होने से पुरुषस्य से चितिशक्ति केवला पुरुष का अपना जो रूपता है वही मात्र रह जाता है उसी का नाम स्वरूप प्रतिष्ठा है सदा तथि अवस्थानम के एक बार स्वरूप स्थित होने के बाद में तार स्वरूप प्रतिष्ठा का सदा उसी प्रकार से बने रहने का नाम कैवल्य होता है इस प्रकार इस पातंजल योग शास्त्र में सांख्य प्रवचनात्विक भाषिका कैवल्य पाद भी पूर्णता को प्राप्त हो गया योग सूत्र का विचार लगभग जो है क्लासों में हुआ न बयालीस का मतलब तो बयालीस होना लगभग चौरासी कक्षाओं में पूरा हो गया और चौरासी योनि पार करने का एक महान अवसर अभी आपको मिल गया कि क्योंकि आप इसका आप लोगों ने अभी तक जो सैद्धांतिक विचारों को सुना है अब कौन कितना अपने जीवन में इसको प्रयोगत्मक रूप प्रयोग कर लेगा वही इस चौरासी से पार कर ले इसलिए कहते था कि देखो ये जो बात यहाँ पर कही गई है जो केवल थ्योरी नहीं है जो सिद्धांत कौन सी यहाँ पर भले भाष्यकार ने कथन किया है लेकिन इसका जो प्रयोगात्मक पक्ष है उसको भाष्यकार ने लगभग छुए भी नहीं लगभग नहीं छुए कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत संकेत कर दिया है इस प्रयोगात्मक पक्षों को जानने के लिए आप अनेकों अन्य ग्रंथ बने ंड संहिता है है ना बहुत विशाल ग्रंथ है हटयोग प्रदीप का है अष्टांग योग के लिए तो ये पर चार प्रकार के योग देखा है निरुद्ध अवस्था वालों के लिए अलग है एकाग्र अवस्था वालों भूमि वालों के लिए अलग बताया विक्षिप्त में भी जो दो प्रकार के सामान्य रूप में विक्षिप्त का अत्यंत विक्षिप्त करके और जो बिल्कुल मूढ़े तो वह अस्तना में नहीं लिया उन लोगों के लिए कोई साधा वाला नहीं है वह पशु जैसे जीते रहे और कुछ पुण्य पाप करते रहे थोड़ा बहुत अपने अकल से तो उतने से उनका अगला जन्म होएगा। कोई योग के अधिकारी नहीं योग के अधिकारी आप और शास्त्र में चार प्रकार का बता दिया उनमें भी चार में से सर्वोत्कृष्ट उसको बताया जो अधिकारी का विचार हुआ था तो इसलिए आपने आप को कौन सी अधिकारी आप हैं? यह आपको पहले तय कर लेना पड़ेगा किस चीज का प्रयोग करने में आप योग्य है अष्टांग योग के अधिकारी है आप क्रिया योग के अधिकारी है आप या संप्रज्ञात समाधि के अधिकारी है आप प्रज्ञात समाज के अधिकार पहले आप अपने आप को तय कर लेना पड़ेगा उसके बाद प्रयोग कई लोग करोगे हमको अभी से बोलते कितने बार बीच में आकर के बोल जा हमें अभी से शुरू कर दो क्या शुरू करूं आप किस लेवल के हो हमारे पास तो कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा दो और देख आप किस चीज के अधिकारी इसलिए आप स्वयं अपने आप का अनुसंधान करके देख लीजिए आप किसके अधिकारी फिर हमें बताइए है फिर हम भी जाँच लेंगे कुछ कुछ सिखा देंगे आप जिसके अपने आप को अधिकारी मान रहे हो उस चीज को आपका थोड़ा सा एबीसीडी बता देंगे और उसमें आप कितने सब सकुशलता पूर्वक परिपक्वता को हासिल करेंगे उसी के आधार पर आगे भी बढ़ाया जाएगा नहीं तो आप वो कहेंगे भैया आप जो है इस जिसको अपने आप समझ रहे मैं हो मैं अमुक का योग्य हूँ इन वास्तव में तुम उसके योग्य नहीं हो एक और नीचे उतरो, उतरोना पड़ेगा नीचे लानी पड़ेगी और जो अपने आप को चारों में से किसी ने किसी के योग्य अधिकारी बांध रहे सुनने के पश्चात तेन वाक्य में चारों में से किसी के भी अधिकारी नहीं हो सकते तो यहां जो यहाँ सुने ही योग सूत्र के पाठ इनमें से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो चारों प्रकार के योग में से किसी भी योग के अधिकारी नहीं के योग के अधिकारी हो नि सकते हैं नवदा भक्ति मात्र के अधिकारी हो सकते हैं या लगुण लगुण के अलग लघु के अधिकारी हो सकते हैं इसलिए आपने आप निष्पक्ष भाव से जैसे पाठ पढ़ाते कई बार बीच में बिता चुका हूं सबसे पहला बात आप मेरी वास्तविक प्रयोगात्मक योग में आना चाहते हैं और इस उपाधि के माध्यम से स्व उपाधि को उद्वार कर लेना चाहते हैं कुछ उसमें हासिल करना चाहते हैं तो एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा आने वाली तीन महीना बाकी आपके पास फरवरी मार्च अप्रैल इन तीन महीनों का पूरा डायरी मेंटेन कीजिए अनिष्पक्ष भाव से छल कपट करोगे तुम्हारे साथ ही नुकसान होगा हमारा करता कितना बजे उठे कितना बजे सोए दिन भर क्या क्या काम हुआ तुम्हारी वृत्तियां कैसी थी क्या खाए क्या पिए उसका अगला दिन क्या आसर हुआ ये डायरी मेंटेन करना होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा कि भाई आपकी अपनी अवस्था क्या है आपकी वृत्ति आप अत्यंत छिपित अवस्था के हैं विक्षिप्त अवस्था के हैं एकाग्र अवस्था के हैं निरुद्ध तो कोई है ही नहीं तो बोलने की जरूरत है इन तीन में से किसी अवस्था के कुछ कुछ हो भी सकते हैं और बाकी सब तो और भी निचले के हैं तो उनकी तो बात ही छोड़ी इसलिए अपने आप को इस आधार पर निर्णय करके फिर प्रयोगत्मक योग के लिए आगे बढ़ने के प्रयास करें, नहीं तो सिखाओ, तो सिखाओक तो तो तो तो सिखा दूंगा आसन प्रणायन सिखा दूंगा मेडिटेशन को सिखा दूंगा तुम जाके बाहर बाहर दुकानदारी करोगे उसके लिए हमारे पास समय नहीं है उसके लिए बहुत दुकान खुले हुए है वहाँ जाएगा है सर्टिफिकेट मिलता है नौकरी भी मिल जाएगी और वहां के माने तो इतनी है विदेशों तक भी जा सकते हो कमा सकते हो उसके लिए हमारे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है तो जिनको केवल अपनी जीवन का उद्धार के लिए अपने साधना के लिए या मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए योग सीखने की इच्छा है उनका हार्दिक स्वागत है अन्यथा आने की कोई जरूरत नहीं ना आप अपने समय मत खराब करो मेरा भी समय मत खराब करो क्या हमारे पास फालतू इन चीजों के समय नहीं है बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं, वहां जाकर सीखिए सर्टिफिकेट पाइए और अपना अपना लक्ष्य पूरा कर और अब इसके साथ सप्ति के साथ एक और बात है जो योग सूत्रकार ने कई बार कहा है किसी भी अवस्था को हो व्यक्ति अपना जो साधना गुरुओं से जो प्राप्त जिसकी संप्रदाय के आप है उस साधना का ही निरंतर अभ्यास परिपक्वता प्रखंड है न सत्कार आमि ही जो कहा है दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे भी तो दृढ़ भूमि वो अति आवश्यक है भगवान की लीला में भगवान की सृष्टि में अज्ञानी रूपेण जो कोई भी है उन्हीं में भगवान जन्म देता है ज्ञानी तो जन्म देता नहीं जाने का जन्म होता भी नहीं बीतरा का जन्म दर्शनात्ने सुना ही है तो इसीलिए जिसको जहाज ऐसा जन्म दिया है उसको सहर्ष स्वीकार करें कि अपने कर्मानुसार हम पे जन्म मिला चाहे शूद्र है चाहे ब्राह्मण घर में हुआ चाहे वैश्य में हुआ चाहे छत्री में हुआ उसमें दुखी होने की अपेक्षा नहीं हुई बल्कि अपना वर्ण अपना आश्रम जहाज कहीं भी हो अपना संप्रदाय अपने गुरु से जो प्राप्त साधना है उसी साधना को सम्य प्रकार से आगे बढ़ाएं, दीर्घ काल तक निरंतरता पूर्क सत्कार पूर्वक आश्रित करोगे तो अवश्य अगली सीढ़ी रास्ता स्वयं ही खोल जायेगा इसलिए ये अनावश्यक जो है आप अपना जो प्राप्त चीज को छोड़ करके छलांग मारने की चेष्टा न करें ये बंदरों का काम होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मारे ए साधना से छोड़कर दूसरी साधना में छलांग मारने के लिए आप बंदर मत बनिए आप मनुष्य हैं मनुष्य बन के रहें विवेक का इस्तेमाल कीजिए प्राप्त साधना का समय अनुष्ठान कीजिए तब आप बिजली रास्ता स्वयं दिखेगा तब आप आगे आपको क्या सीखना है कहाँ आपको सीखना है भगवान स्वयं आपको फुटबॉल मार देगा जो फुटबॉल होते ना कि होता है वैसे आपको किक कर भगवान ऐसे जगह फेंक देंगे जहा अगले साल रस्वी मिलना है इसीलिए सुनना आपने बहुत अच्छी बात है इस बार ये मत सोचे हम सब को योगी सीखना है हम सब योग मार नहीं चलेंगे ऐसा नहीं होता है सभी एक के अधिकारी नहीं होते और एक अधिकारी होते तो एक तरीके के होते है एक ही गुरु से सब सम्बन्ध हो जाते सब योगी गुरु ही से संबंध हो जाते अलग अलग संप्रदाय में दिक्सित नहीं होते है कि लक्ष्य क्या है यह आपको मालूम हो चुका है इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आपको कैसे आगे बढ़ना है यह सब आपको स्वयं सोच करके आगे बढ़ना है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण माता पूर्णमेवा ओम शांति शांति शांति, शांति